पहला प्रश्न आप मधुशाला में बैठ कर रोज सुबह और शाम के शराब के जाम पर जाम देते मैं आपकी शराब से मस्त तो होता हूँ पर होश नहीं खोता क्या करू धन्यभागी हो कम से कम मस्त तो होते हो और भी है तुमसे भी ज्यादा अभागे लोग जो मस्त भी नहीं होते मस्त होते हो तो कभी बेहोश भी हो जाओगे अच्छे लक्षण है मस्त होना भी कठिन है मस्त होने का अर्थ होता है मन को खोना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 जो हमारा आज्ञाकारी है उसी पर हमारा भरोसा है जो हमसे छोटा है उसी पर हमें भरोसा है तुम जरा ख्याल करो जिंदगी में तुम हमेशा अपने से छोटे को खोजते रहते तुम अपने से बड़े से इतने डरते हो जिसका हिसाब ने अपने से छोटे को तुम अपने से बुद्धि में भी जो छोटा है उसके साथ दोस्ती बनाते हो तो क्योंकि तुमसे जो बुद्धि में बड़ा हो उसके साथ दोस्ती बहलाती पता नहीं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 हम कहते ये हैं ये हूं समझदार लोग भविष्य की योजना करते व्यवस्था करते भविष्य की योजना और व्यवस्था में वर्तमान को गवा देने वाले लोगों को हम बुद्धिमान कहते वर्तमान के लिए सारे भविष्य को गवा देने वाले लोगों को हम ना समझ कहते पागल कहते और जो पागल है वही मस्त हो सकता है इसलिए तुम पाओगे संतों और पागलों में एक बार समान होती मस्ती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 राम रतन धन पायोरी मृगी का मरीज घबराता है कि अब दोबारा कहीं फिर न बेहोशी आ जाए हर रामकृष्ण होश में आते ही ऊपर आकाश की तरफ मुंह उठा कहते अब फिर ऐसे क्षण कब दोगे अब फिर कब कृपा होगी कब प्रसाद बरसेगा अनेक बार रामकृष्ण जब होश में आते थे तो रोते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 बोझ ही तो मालूम पड़ते हैं। अगर किसी कमिस्ट समाज में पैदा होते तो जेल खाने में जिंदगी बीतती या साइबेरिया में होते चीन में होते तो किसी शिविर में श्रमदान कर रहे होते अभी चीन में अनेक सन्यासी लाहु को मानने वाले और बुद्ध को मानने वाले पड़े ही हैं सैनिक शिविरों में जबरदस्ती कोलों की चोट पर गिट्टियां टोड़वाई जा रही है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 इसलिए उमर खयाम जैसा सूफी फकीर भी गलत समझा गया उमर खयाम के संबंध में जो भी तुम्हारी धारणा है सब गलत उसने जो शराब की बात कही है वो शराब खानों में बिकने वाली शराब नहीं उसने जो प्रेसी की बात कही है वो हार मास मज्जा की प्रेसी नहीं उसने प्रेसी परमात्मा को कहा है और उसने शराब भक्ति को कहा है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 सदा एक और एक दो नहीं होगा और सदा दो दो चार नहीं होंगे कभी एक और एक मिलकर डेढ़ ही होगा कभी एक और एक मिलकर एक ही होगा कभी एक और एक मिलकर दस भी हो सकते कठिन है कहना कहते आइंस्टीन चुप हो गया और सोचने लगा बात तो सच थी जिंदगी गणित से थोड़ी ज्यादा है जिंदगी रहस्यपूर्ण है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 इसलिए संतों को द्विज कहते दोबारा उनका जन्म हो गया वो फिर बच्चे हो गए हर ब्राह्मण द्वज नहीं है ख्याल रखना क्योंकि हर ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है जिसने ब्रह्म को जाना वह ब्राह्मण और जो फिर से जन्मा एक तो जन्म माँ बाप से मिलता है वो तो सभी को मिलता है उससे कोई दुज नहीं होता और जन उद्धारण करने से कोई दुज नहीं होता किसको धोखा दे रहे हो द्विज होता है कोई दोबारा जब मन की धूल को हटा देता है तर्क को समेट के रख देता है और फिर बाल बच्च चेतना को अपने भीतर उमगने देता है पीहे अगर शराब तो कुछ लुत्फ उठाइए क्यों इतनी ऐहिहात जरा लड़खड़ाइए क्या सिर्फ आस्ती में है नासे से जियाने दिल अपना तो इरादा था कि जहां तक गंवाइए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 क्योंकि प्राण को गमाकर ही कोई उस परम प्राण को पाता है अपने को खोकर ही कोई परमात्मा होता है क्या सिर्फ आस की मह ना से जियाने दिल अपना तो इरादा था कि जहां तक गवाइये बायस बयाने खुद बहुत खूब है मगर एक रोज उसकी वजन में भी होके आई है मुझे सुनते हो मैं तुमसे जो कह रहा हूं ये तो खबर है उस लोक की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 जाना तो तुम्हें ही है उसके दरबार में वाइज बयान खुल बहुत खूब है मगर एक रोज उसकी वज़ह में भी हो होके आइए मस्त हो तो तुम मुझसे जुड़े बेहोश हो जाओ तो तुम उसकी वज़ह में हो आए मस्त हुए तो मेरा गीत तुम्हें छुआ बेहोश हुए तो तुम्हारा दरवाजा खुला अब तुम पूछते हो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 आंख भर खुली हैं और तुम सो रहे हो नींद में ही तुम चल रहे हो नींद नहीं तुम उठ रहे हो नींद में ही तुम बातें कर रहे हो तुम्हारे भीतर बड़ी तंद्रा है मूर्छा है प्रमाद है अगर तुम थोड़े थोड़े डूबने लगे मस्ती में और फिर बेहोश हुए तो तुम बड़े हैरान हो जाओगे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 और हवा में इत्र ही इत्र बिखरा हुआ है मौसम में गुल है हवा इत्र फसा है इ देख पे जन्नत का गोमा है साखी देख वसंत में स्वर्ग उतरा है आज फितरत ने गुलिस्तान में उलट दी है नकाब ओज पर किस्मत साहब नजरा है साकी आज परमात्मा की नजर तुम पे तो पड़ी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 बुद्ध ने उठा घूंग आज फितरत में गुलिस्तान में उल है नकाब ओज पर किस्मत नजराहे साथी। वो घटा झूम के उठी वो जवानी बरसी आज दुनिया की हर एक चीज जवान जवाहें साखी देख किसान से मैखाने की जानव है रवान दीदनी सर खुशी एबाद साथी।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 लेकिन मस्ती नहीं दिखाई पड़ती और जब तक तुम लड़खड़ाते हुए मंदिर की तरफ ना जाओगे जैसे जैसे मंदिर के पास पहुंचोगे वैसे वैसे और न लड़खड़ाने लगोगे तब तक बेकार है सब जाना बेकार है व्यर्थ मेहनत ना करो अगर लड़खड़ा आ जाए तो मंदिर घर आ जाता है तुम जहां हो वहीं आ जाता है देख के शान से मैखाने की जाने में रवा दीदनी सर खुशी बाग कसा है सा ऐसे मौसम में हिमाकत है तमन्नाए बहिस्त ये गैर गैरते गुलजार जना है साकी और जब बुद्ध जमीन पे होते हैं तो फिर बहिस्त की बात करना ही बेकार स्वर्ग की बात बाँग ही करना बेकार है ऐसे मौसम में हिमाकत है तमन्नाए बहिस्त फिर तो ना समझ होंगे जो स्वर्ग जाने की सोचे स्वर्ग सामने है फिर तो पागल होंगे जो परमात्मा की बात करे सदगुरु सामने है उसमें डूबो तो वहीं से द्वार मिल जाएगा बनते बनते बन जाएगी बनत बनत बन जाए हरी के चरण लगे रहो रे भाई मगर याद रखो हिम्मत तो चाहिए ही इसलिए पलटू बार बार कहते हैं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 तुम सुन भी लेते हो लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता कि सब दुखी दुख बुद्ध बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। असल में पृथ्वी पर इतने संवेदनशील व्यक्ति कम ही हुए उनकी संवेदनशीलता इतनी प्रगाढ़ है इसलिए उन्हें सब दुखाई दुख दिखाई पड़ता है जहां तुम्हें तो फूल मालूम पड़ते हैं वहां भी उन्हें कांटे मालूम पड़ते ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है अगर तुम ठीक से अभ्यास करो रोज रोज सख्त बिस्तर पे सोने का और फिर अभ्यास बढ़ाते जाओ तो एक दिन तुम कांटों के बिस्तर पे भी सो सकते हो काशी में तुम्हें तो मिल जाएंगे लोग सोते हुए कांटे के बिस्तर पर वो अभ्यास की बात उनकी संवेदनशीलता बिल्कुल मर गई तुम चकित हो गए किसी दिन अपने बेटे को कहना या अपनी पत्नी को या अपने पति को कि सुई लेकर तुम्हारी पीठ में कई जगह चुभा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 गांव से भरा शरीर देखा है सड़क के किनारे वो भूलेगा नहीं तुम भोजन करोगे इसकी दुर्गंध तुम्हारे आसपास पास गिरी रहेगी अब करना क्या यह समाज में बहुत दुख है तो उपाय एक ही है संवेदन शून्य हो जाओ इस तरह की पर तोड़ लो अपने चारों तरफ कवच धारण कर लो कि भिखारी भीख मांगता रहे तुम्हें पता न चले तुम निकल जाओ कोई किसी को मारता रहे तुम निकल जाओ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 रोज ही कोई पश्चिमात् का प्रश्न होता है कि मुझे ध्यान से आनंद भी आ रहा लेकिन बाहर आश्रम के जाने में बड़ी घबराहट होती चारो तरफ भितमंगा पाने दरवाजे के बाहर निकले कि भितमंगे खड़े इनके लिए क्या किया जाए इनकी चिंता मन को सताती लेकिन कोई पूर्वी नहीं पूछता कोई भारती नहीं पूछता इन पांच सालों में एक भारतीय प्रश्न नहीं उठाया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 लेकिन क्या करोगे रास्ते रास्ते इस बूढ़ा आदमी घर में से बाहर निकल आया और खांसने लगा हो सकता है देखने निकल आया हो हो सकता है न रोक पाया आपने मन को कि देख ले राजकुमार को दर्शन कर ले और खांसी आ गई उस बूढ़े को देखकर बुद्ध ने अपने साथी से पूछा इसे क्या हो गया है आदमी को क्या हो गया बुद्ध ने बूढ़ा नहीं देखा इसलिए बुढ़ापा भी एक बड़ा प्रश्न बन के खड़ा हो गया इस आदमी को हो क्या गया ऐसा आदमी कैसे हो गया ये कमर झुकी जाती है हाथ पर सूख गए और खास रहा है बुद्ध ने किसी को इस तरह रुग्ण भी नहीं देखा था चमड़ी सूख गई आंखें ढस गई हड्डी हड्डी निकली है पेट पीठ से लग गया इस आदमी को क्या हो गया साथी ने कहा मैं आपको क्या कहूं ऐसा सभी आदमियों को हो जाता है अंततः बुढ़ापा है, ये कोई बीमारी नहीं जिंदगी का सहज क्रम बुद्ध ने तत्न पूछा क्या है? यही दशा मेरी भी हो जाएगी आज तक ये प्रश्न उठा ही ना था सारथी ने कहा कि मुझे क्षमा करे झूठ नहीं बोल सकता आपसे और सच कहने में भी डरता हूं हो तो जाएगा ये सभी को होता रहा कोई भी अपवाद नहीं तो बुद्ध ने कहा वापिस लौटा दो रथ अब युवक महोत्सव का उद्घाटन करने की कोई जरूरत नहीं रही मैं बूढ़ा हो ही गया अब क्या युवक तुम वापस चलो वापस लौटते वक्त देखा कि एक आदमी मर गया उसकी अर्थ ही निकल रही इस आदमी को क्या हो गया और सारसी ने कहा ये उस आदमी के आगे की दशा है वो जो अभी रास्ते में देखा था खांसते खकारते ये उसके बाद की अवस्था है ये आदमी मर गया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 तो पश्चिम धार्मिक हो जाएगा जिसकी संभावना रोज बढ़ती जाती है। पश्चिम के धार्मिक होने की संभावना है। पूरब में तो सूरज डूब गया सूरज पश्चिम में उगेगा पूरब में तो कम्युनिज्म की संभावना है धर्म की कोई संभावना नहीं पूर्व में तो नारा समाजवाद का है धर्म इत्यादि की बकवास कौन करता मुझसे आके पूछते हैं कि आपके पास सारी दुनिया से लोग चले आ रहे हैं लेकिन भारतीय इतने उत्सुक नहीं मालूम होते भारत बनना है किसी को इंजीनियर बनना है किसी को फिजिसिस्ट बनना है कोई एटॉमिक एनर्जी का अध्ययन करने जा रहा है भारत की प्रतिभा पश्चिम जा रही कि कैसे हम ज्यादा संपन्न हो जाए कैसे समाजवाद आए कैसे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी आए और पश्चिम से जो बुद्धिमान है वो भागा पूर्व की तरफ आ रहा है कि हम खोज ने जो बुद्ध पुरुषों ने कहा है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 वो सब दूसरे महायुद्ध के बाद पैदा हुए बच्चे 1945 साल के बाद उनकी जन्मतिथि अस्तित्ववाद ने पहली भूमिका तैयार कर दी बुनियाद रख दी अब मंदिर बन रहा है और ये बिल्कुल नैसर्गिक प्रक्रिया से हो रहा है जब कोई संपन्न होता है तभी धार्मिक हो सकता है धर्म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 बीमारी है ठीक नहीं होती नौकरी लगती नहीं विवाह होता नहीं लड़की बड़ी हो गई अब किसी के आशीर्वाद से हो जाए मगर ये खोज धर्म की खोज तो चमत्क से प्रभावित होता मुकदमा चल रहा है कोई चुनाव में लड़ना है वो जाता है सब बाबा के पास पहुंच जाता कि चलो अब चुनाव में खड़े हुए हैं बाबा आशीर्वाद दे दो लेकिन धर्म की उससे क्या लेना देना है?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 ये का संगीत ये मोजर ये वो होली डाल देगा तुम्हारे सब कालीदास तुम्हारे सब शेक्सपियर उसे क्या प्रयोजन है उसे क्या मतलब काव्य की गहराइयों से उसे छंद सास में उतरने की कहां सुविधा वो संगीत के सरगम में कैसे डूबे और मैं कुछ ये नहीं कहता कि वो गलत करता है ये स्वाभाविक है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 धर्म सबसे बड़ा अभिजात सबसे बड़ी अरेस्टोक्रेसी तो अरेस्टोक्रेसी के पक्ष में कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं जो अरेस्टोक्रेट है वो भी नहीं बोल सकते कौन अपनी फांसी लगवानी जो अरेस्टोक्रेट है वो भी कहते हैं समाजवाद जिंदाबाद समाजवाद बहुत नीचे तल की बात है जरूरी है होनी चाहिए लोगों के पेट भरने चाहिए लेकिन जीसस ठीक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 उस आनंद की वर्षा होती रहती अनहद बाजत बांसुरी